संक्षिप्त महाभारत वन पर्व भीम का पर्व सर्प के चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्नों का उत्तर जनमेजा ने पूछा मनिवर, भीम तो दस हजार हाथियों के समान बलि और भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे वे उस अजगर से अत्यंत भयभीत कैसे हो गए जो कुबेर को भी युद्ध में ललकार सकते हैं उन शत्रुहता भीम को आप एक साँप से डरा हुआ बता रहे हैं यह बड़े आश्चर्य की बात है हमें यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है आप कृपा करके सुनाइए वह संपायन जी बोले राजन जिस समय पांडव लोग महर्षि विष्ठपरवा के आश्रम पर आए और वहाँ के अनेकों प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाओं से युक्त वनों में निवास करने लगे उन्हीं दिनों की बात है एक समय भीमसेन स्वेक्षानुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले उस समय उनकी कमर में तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे इतने में उनकी दृष्टि एक विशाल अजगर पर पड़ी जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था उसके पर्वत के समान विशाल शरीर से सारी गुफा रुकी हुई थी उसे देखते ही भय के मारे शरीर के रोए खड़े हो जाते थे उसके शरीर की कांति हल्दी के समान पीले रंग की थी मुँह पर्वत की गुफा के समान था उसमें चार चमकीली दाढ़े थी उसकी लाल लाल आंखें मानो आग उगल रही थी वह जीव से बारम्बार अपने जबड़े चाट रहा था वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था उसके सांस लेने से जो फुतकार शब्द होता था उससे मानो वह जब सब जीवों का तिरस्कार कर रहा था भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई यद्यपि उनकी भुजाओं में दस हजार हाथियों का बल था तो भी उस सर्प के चंगुल में फंसकर वे बेकाबू हो गए और धीरे धीरे छूटने के लिए तड़पड़ाने लगे मगर उसने ऐसा बांध लिया कि वे हिल भी ना सके भीमसेन के पूछने पर उस अजगर ने अपने पूर्व जन्म का परिचय दिया तथा सांप और वरदान की कथा भी सुनाई भीमसेन ने उससे बहुत अनुयनय की फिर भी वे सर्प के बंधन से छुटकारा न पा सके इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पाद देखकर घबरा उठे उनके आश्रम के दक्षिण वन में भयानक आग लगी और उससे डरी हुई गिदड़ी अमंगल सूचक स्वर में दारुण चितकार करने लगी हवा प्रचंड वेग से बहने लगी रेत और कंकड़ों की वर्षा शुरू हो गई साथ ही युधिष्ठिर का बाया हाथ भी फड़कने लगा ये सब अवस्कुन देखकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर समझ गए कि हम लोगों पर कोई महान भय उपस्थित हुआ है उन्होंने द्रौपदी से पूछा भीमसेन कहाँ हैं द्रौपदी बोले उन्हें तो वन में गए हुए बहुत देर हुई यह सुनकर वे स्वयं तो धौम्य ऋषि को सांस लेकर भीम को खोजने खोज में चले अर्जुन को द्रौपदी की रक्षा का कार्य सौंपा और नकुल सहदेव को ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया भीम के पैरों का चिन्ह देखते हुए उन मन में उनकी खोज करने लगे ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए हैं उनको उस अवस्था में देखकर धर्मराज ने पूछा भीम वीर माता कुंती के पुत्र होकर तुम इस आपत्ति में कैसे फंस गए और यह पर्वताकार अजगर कौन है बड़े भाई धर्मराज को देखकर भीम ने अपना सब समाचार कह सुनाया कि किस प्रकार सर्प के चंगुल में फंसकर कर वे चेष्टाहीन हो गए हैं और अंत में कहा भैया यह महाबली सर्प मुझे खा जाने के लिए पकड़े हुए हैं युजिष्ठ ने सर्प से कहा आयुष्मान तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर्प बोला यह राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है तुम यहाँ से चले जाओ यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे युधिष्ठिर ने कहा सर्प तुम कोई देवता हो या दैत्य अथवा वास्तव में सर्प ही हो सच बताओ तुमने युधिष्ठिर तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है भुजंगम बोलो तो सही है कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो तुम भीम को कैसे छोड़ सकते हो सर्प बोला राजन मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था चंद्रमा से पांचवी पीढ़ी में जो आयु नामक राजा हुए थे उन्हीं का मैं पुत्र था मैंने अनेकों यज्ञ किए तपस्या की स्वाध्याय किया तथा अपने मन और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की इन सब सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से भी मुझे तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया मैंने मदोन्मत होकर ब्राह्मणों का अपमान किया इससे कुपित हो महर्षि अगस्त ने मुझे इस अवस्था को पहुंचा दिया महाराज अगस्त की ही कृपा से आज तक मेरी जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई है ऋषि के श्राप के अनुसार दिन के छठे भाग में यह तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है अतः मैं न तो इसे छोडूंगा और न इसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो उसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूँगा युधिष्ठि ने कहा सर्प तुम इच्छानुसार प्रश्न करो यदि मुझसे हो सकेगा तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अवश्य सब प्रश्नों का उत्तर दूँगा सर्प ने पूछा राजा युधिष्ठिर बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है युधिष्ठिर बोले नागराज सुनो जिसमें सत्य दान क्षमा सुशीलता क्रूरता का अभाव तपस्या दया ये सद्गुण दिखाई दे वही ब्राह्मण है ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है और जानने योग्य तत्व तो वह परब्रह्म ही है जो दुख सुख से परे है और जहाँ पहुँच या जा जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है सर्प बोला युधिष्ठिर ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णों के लिए हितकर तथा प्रमाण भूत है तथा वेद में बताए हुए सत्य दान क्रोध का अभाव क्रूरता का न होना अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो क्षूद्रों में भी पाए जाते हैं अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं इसके सिवा जो तुमने दुख और सुख से रहित वेद्य जानने योग्य पद बतलाया है इसमें भी मुझे आपत्ति है मेरे विचार में तो यह आता है कि सुख और दुख दोनों से रहित हो कोई दूसरा पद है ही नहीं युधिष्ठिर ने कहा यदि शुद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शुद्र शुद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है हे सर्प जिसमें ये जिस सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए और जिसमें इसका अभाव हो उसको शुद्र कहना चाहिए तथा यह जो तुमने कहा कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं सो तुम्हारा यह मत ठीक है वास्तव में जो अप्राप्त है और कर्मों से ही प्राप्त होने वाला है ऐसा पद कोई भी क्यों न हो सुख दुख से शून्य नहीं है किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती तथा उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती क्योंकि उनमें परस्पर विरोध है उसी प्रकार जो वेद्य पद है जिसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करके अपने से अभिन्न समझता है उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख दुख से संपर्क नहीं होता सर्प बोला राजन यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है युधिष्ठिर ने कहा मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है क्योंकि इस समय सभी वर्णों का आपस में संकर सम्मिश्रण हो रहा है सभी मनुष्य सब जाति की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं बोलचाल मैथुन में प्रवृत्ति तथा जन्म और मरण ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं इस विषय में आर्य आर्स प्रमाण भी मिलता है ये यजाम है यह श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है उसमें ये जो इस सर्वनाम के साथ ब्राह्मण आदि कोई विशेषण नहीं लगाया गया है इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान हैं वे सदाचार को ही प्रधानता देते हैं जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय न कराया जाए तब तक वह शुद्ध के समान है जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभू मरु ने यही निर्णय दिया है यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो उसे तो मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया है सर्प बोला युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उसे मैंने भली भांति सुन लिया अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ